यह बात सभी ने एक मत से स्वीकारी है श्रद्धा के उदय के लिए विश्वास को दृढ़ करने के लिए महात्म ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो और हमारा विश्वास दृढ़ हो इसके लिए महात्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है आज जो गोवंश की उपेक्षा हो रही है उसका एक कारण यह भी है कि गो माता के वैदिक पौराणिक महात्म्य को उसके आध्यात्मिक धार्मिक एवं लौकिक महात्म्य को भौतिक महात्म्य को वैज्ञानिक महात्म्य को लोग भूल चुके हैं तो उसकी प्रतिष्ठा लोगों के भीतर कैसे होगी उसका एक ही साधन है कि हम गो महिमा परक सत्संग करें और उस सत्संग के माध्यम से हम सबके चित्त में गोवंश के प्रति आदर श्रद्धा विश्वास और गो सेवा की भावना प्रकट हो सकती यही एक सरल साधन है और श्रेष्ठ साधन है। वैसे तो हमको कई बार कहने में बड़ी लज्जा होती है कि जिस देश के आराध्य उपास्य भगवान राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा गणपति आदि समस्त देवी देवता अपनी आराध्या के रूप में गोमाता की सेवा करते हों उपासना करते हों जिस गाय की महिमा से वेद पुराण इतिहास शास्त्र स्मृतियां संतों की बाणिया भरी पड़ी हैं उस गो महात्मा की चर्चा करनी पड़ रही है लोगों को बतलाना पड़ रहा है बताना पड़ रहा है गो महिमा की बात यह अपने आप में भारतवर्ष के लिए लज्जा की बात है हम इतने अधिक भूल गए अपने आप को किसी महानुभाव ने हमसे पूछा बोले महाराज जी गो कथा गो भागवत कथा ये क्या है अभी दीनबंधु दास जी भी चर्चा कर रहे थे भागवत जी में तो कहीं ऐसी बात आई नहीं इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई गो कथा की क्या आवश्यकता पड़ गई यदि यह आवश्यक ही थी तो जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण स्कंद पुराण पुराण आदि लिख करके ब्यासी ने सबके अलग अलग पुराणों की रचना की महात्म्य का वर्णन किया तो ब्यासी की लेखनी कोई रुकी तो थी नहीं इसी तरह से गो पुराण लिख देते उसकी परंपरा चल पड़ती तो अलग से किसी वक्ता को प्रयत्न नहीं करना पड़ता तो जो पुरानी नहीं है उसको नए ढंग से आरंभ करने की आवश्यकता क्या है ये प्रश्न कई लोगों का होता है भले ही प्रश्नकर्ता इतना व्यवस्थित प्रश्न न करें हम उनकी ओर से व्यवस्थित प्रश्न कर रहे हैं और फिर उसका उत्तर दे रहे हैं पहली बात तो ये है कि ये नई चर्चा नहीं है ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि ये नई कथा कही जा रही है आप अन्यथा नहीं माने हमारी बात को नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे भगवान वेद से लेकर अष्टादश पुराणों पुराण पंचम वेद महाभारत श्रीमद वाल्मीकि रामायण हमारे धर्मशास्त्र हमारी स्मृतियां और इस वर्तमान भक्ति काल के संतों की वाणिया इन सबको यदि हम याद करें तो हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है राम कृष्ण की महिमा से भी अधिक गो महिमा गाई गई है गौ महिमा परक वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार हो जाएगा और इस दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है पूज्य पथमिणा महाराज जी की प्रेरणा से हमारे वृंदावन के एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित श्री गंगाधर जी पाठक वे वेदादि शास्त्रों से लेकर पुराणों से लेकर भी पूज्य जगत गुरुओं से हम सादर वंदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया कृपा करके अपने प्रत्येक वक्तव्य में अवश्य में व आवश्यक रूप से गो माता की चर्चा अवश्य करें भारतवर्ष के सभी धर्माचार्य वक्ता एक साथ गो महिमा कहने लग जाएं, भले ही दस मिनट ही अपने प्रवचन में रोज कहें इतना कहने लग जाएं, तो हमें विश्वास है कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी जो गाय को कोई टेढ़ी नजर से देख भी सके गाय के बध की बात तो बहुत दूर रही जब हम जागृत होंगे हमारी भावना जागृत होगी हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास पुष्ट होगा जब हम गोरक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए हर क्षण तैयार रहेंगे उस काल में हिम्मत है किसी की जो गाय की ओर क्रूर दृष्टि से देख सके कितने दुख की बात है जो चक्रांकित भूमि चक्रतीर्थ वैष्णवक क्षेत्र ललितांबा से प्रतिष्ठित क्षेत्र 88,000 हजार सौन ऋषियों ने जिसे तपस्या के लिए सर्वोत्कृष्ट माना उस महान तीर्थ नैमिषारण्य के क्षेत्र में और नैमिस में भी मिश्रक तीर्थ जहां भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास लिखा गया आसुरी संस्कृति के विनाश के लिए जहां महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया और सारे ब्रह्मांड के तीर्थों ने मूर्तिमान होकर जहां महर्षि का अभिषेक किया जहां वो संपूर्ण तीर्थ जलमय हुए सारे ब्रह्मांड के तीर्थ जलमय हुए उस तीर्थ का नाम है मिश्रित तीर्थ मिश्रित सब जगह सब जगह का तीर्थ जल मिश्रित हो गया मिश्रित का अपभ्रंश होकर मिश्रित हो, हो गए, ऐसे नेमिषारिणी के महान तीर्थ के क्षेत्र में जंगली क्षेत्र में कसाईयों का इतना दुस्साहस के वे गायों को पकड़ लेवें और उनको उनका बध करके मांस पैकिंग करके बेचें इससे अधिक दुर्भाग्य की और क्या बात होगी हमें तो सुनकर के बहुत पीड़ा हुई कि महाराज जी एक जगह नहीं अभी तो एक जगह पता चल गया तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया ऐसे अघोषित अनेकों कटी घर इस क्षेत्र में चल रहे हैं यदि हम आपकी जानकारी में यह दुष्कर्म यहां हो रहा है तो हमें फिर मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है हमें भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है ये सब भयंकर अपराध जाकृति के अभाव में हो रहे हैं नारायण तो इसलिए उस काल में सबके भीतर वैदिक पौराणिक काल में सबके भीतर गो महिमा की सहज प्रतिष्ठा थी इसलिए स्वतंत्र रूप से उसे कहने की आवश्यकता नहीं थी अब सबके चित्त में सबके हृदय में गो माता के महात्म्य को प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है कि भारतवर्ष का प्रत्येक वक्ता प्रत्येक धर्माचार्य प्रत्येक आचार्य अपने पारस्परिक दुराग्रहों से मुक्त होकर के भेदों से शून्य होकर के स्वयं गो उपासक बने गो सेवक बने और सबके अंतकरण में गो महात्म्य की प्रतिष्ठा करें आज उसकी आवश्यकता है क्योंकि गाय की रक्षा से ही हम सबकी रक्षा होगी गाय की रक्षा नहीं होगी तो हम सब भी सुरक्षित नहीं रहेंगे आप लोग कहेंगे भागवत में गोमाता की कथा कहां से आई अब अलग प्रसंग हो जाएगा हम तो चर्चा कर ही रहे प्रसंग प्रसंग में भागवत के प्रथम मंगला चरण में भी गोमाता की ही प्रार्थना की गई है पंडित श्री बंसीधर जी ने मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए कहा है भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी ने श्री पूज्य गोमाता का ही वंदन किया है जन्मादि तरत स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहयूर यथा विनिमयो यमय सरगो मृषा धामना स्वदाकु सत्यम परम धीमहि पंडित बंशीधर जी कहते हैं कि वस्तुतः परम सत्य के रूप में गोमाता का ही ध्यान किया है। हमारे गिरराज जी में चंद्र सरोवर सूर्य श्याम गौशाला के संस्थापक परम गोभक्त प्रात स्मरणीय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कोई भी व्यक्ति उनके निकट जाता तो वे कहते थे गाय को मन में बसाइए कोई कहता बाबा कहते गाय को मन में बसाइए कोई भी आता उसे गो सेवा की प्रेरणा देते हमारे ब्रज के एक महान संत जिनके द्वारा के के वन ब्रिज के पर्वतों और गोवंश की रक्षा का यमुना जी की शुद्धिकरण का समर्पित प्रयास हो रहा है ऐसे पूज्य वंदनीय श्री रमेश बाबा जी महाराज वे भी जब बाबा श्री ठाकुरदास जी के निकट आते तब बाबा उनको भी यही आग्रह करते गाय को बचाइए गोपालन के लिए प्रेरित कीजिए और बाबा की ही उस प्रेरणा का फल है जो पूज्य श्री रमेश बाबा जी ने माताजी जी गोसाला की स्थापना की आज बीस हजार से ऊपर गोवंश वहाँ संरक्षण प्राप्त कर रहा है ब्रिज में और पूज्य बाबा का ही संकल्प रहा होगा पूज्य गुरुदेव अनंतश्री सम्पन्न श्री गणेशतासी भक्तमाली जी महाराज का संकल्प रहा उनके संकल्प का भाव पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के माध्यम से व्यक्त हुआ और महाराज जी की कृपा करुणा से पथमेड़ा महाराज जी की कृपा करुणा से उनके शुभ संकल्प से उनके मार्गदर्शन में हमारे ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली में श्री ब्रिज कामद सुरभिवन ब्रज गो अभयारण्य की स्थापना हुई जहां करीब पौने चार हजार गोवंश कसाईयों से छुड़ाया जा चुका है और उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही है संतों की प्रेरणाएं बहुत काम करती हैं हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखिए संत की प्रेरणा से अभी इतना विस्तार हुआ और इसके आगे विस्तार होना है और छा में हमारे पूज्य गुरुदेव के संकल्प से एक आश्रम की स्थापना हुई वह एक आध्यात्मिक धार्मिक ऐतिहासिक नगर होने के कारण सारे विश्व के आस्तिक धार्मिक लोग तो वहां पहुंचते ही हैं विश्व के पर्यटक भी पहुंचते हैं ऊर्जा में वित्रवती गंगा है तो वहां संपूर्ण देश से संत पहुंचते थे संतों को कहीं उचित आसन रखने की जगह मिले उनकी सेवा हो इसकी आवश्यकता थी तो महाराज जी का संकल्प हुआ और जाने के महाराज जी के भगवत धाम धामगमन के पूर्व वहां श्री कनक भवन आश्रम की स्थापना हुई वहां महाराज जी का प्रथम उत्सव चल रहा था अलग से कोई गोशाला बनाने की कोई योजना नहीं थी लेकिन सहज हमने कहा कि महाराज जी का सारा जीवन गोसेवा के लिए समर्पित रहा और इस क्षेत्र में बहुत गोवंश इधर उधर अनाश्रित भटक रहा है यहां सारे विश्व के लोग आते यहां भी लोगों को प्रेरणा मिल सकती है सबको करना चाहिए क्या पता था कि ठाकुर जी दास का ही वर्ण करेंगे और लोगों का आग्रह हुआ सहज ही पहले से कोई योजना नहीं थी करीब करीब अड़तीस सौ गोवंश कसाइयों से छोड़ाया गया वहाँ अब समस्या थी कहाँ रखा जाए कई जगहें बदली गई प्रशासन से आग्रह किया गया प्रशासन ने कहा कि कानून सब जगह बने हैं पर कलेक्टर ने कहा हमारे पास जमीन ही नहीं हम कहाँ से दे देना कोई फंड है ना भूमि है आप लोग बहुत तकलीफ हुई गोवंश को कहीं कहीं हटाना पड़ा कभी कहीं ले गए कभी कहीं ले गए अंत में कई गोशालाओं में उसको वितरित करना पड़ा फिर भी कुछ गोवंश बच गया अब उसको कहाँ ले जाए तो पुनः हाँ श्री सुर गोवंश संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के नाम से एक गोशाला की स्थापना हुई आज जहां करीब साढ़े चार से ऊपर गोवंश वहां भी सेवा को प्राप्त कर रहा है कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि यह सब किसी मनुष्य के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ यह सब सत्पुरुषों की प्रेरणा से हुआ और यह प्रेरणा उनकी वाणी के माध्यम से प्राप्त होती है इसलिए सभी संतों के चरणों में हमारी प्रार्थना है वे स्वयं गो उपासक गो सेवक बने और अपने निकट आने वाले महानुभावों को गो सेवा के लिए प्रेरित करें गो ग्रास के लिए प्रेरित करें हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी पुरानी बात है वो कहते थे 25 पैसा रोज निकालो कितने पैसा अब तो 25 पैसा चलता नहीं चारा ना बाबा उस समय कहते थे कि पच्चीस पैसा रोज निकालो तो सारे देश का गोवंश सुरक्षित और सुखी हो सकता है हर व्यक्ति 25 पैसा निकाले अब 25 पैसे का जमाना तो गया एक रुपया भी यदि रोज निकाले लोग उठने के पहले उठते ही ये निश्चय कर लें कि हम गोग्रास अर्पित करेंगे तब कुछ खाएंगे पियेंगे ऐसा ही लोग करने लग जाएं और आग्रहुक संस्था की सेवा करें जो भी अपने निकटवर्ती गोशाला है जहां गोमाता को आपकी सेवा की आवश्यकता है वहां आप सेवा करने लग जाएं तो इतने से ही गो सेवकों को का उत्साह बढ़ जाएगा उनका बल बढ़ जाएगा और जब एक भी गाय भटकती हुई दिखाई ही नहीं पड़ेगी तो क्रूर कसाईयों का अभी भी इतना साहस नहीं है कि हम लोगों के जीवित रहते हुए हमारे गोष्ठ से वे गाय खोल कर ले जा सके गाय अनाश्रित भटक रही है दुख की बात है क्या दशा हो गई है इस देश की अर सुवर चराने सुअरों के पीछे भी चराने वाला कोई ना कोई आदमी रहता सुअर सुअर चर रहे हैं तो सुअरों के पीछे भी एक ना एक आदमी रहता चराने वाला सुअरों को भेड़ बकरी के पीछे रहता है भैंसों के पीछे रहता है गधो गधे चराने ऊंट चराना गधे चराने वाले बकरी चराने वाले उसके पीछे रहते हैं लेकिन दुख की बात है गाय भटक रही घूम रही गायों को चराने वाले कोई कोई दिखाई नहीं पड़ते हमारी विनम्र प्रार्थना है गो पालकों से आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप गोपालन करते हैं गो सेवा करते हैं लेकिन गोपालन करते हुए गो सेवा करते हुए भी आप गो अपराध से बचें आपसे गो अपराध हो रहे हैं कैसे थोड़ा बाट डाल दिया गाय को कुछ खिला पिला दिया लोमना बांध के धार काढ़ ली दूध काढ़ लिया और दूध काढ़ के फिर खोल दिया और फिर चाहे कसाई भर के ले जाए और चाहे वो कचड़े के ढेर पर खड़ी होकर कचड़ा खावे कूड़ा खावे इसकी हमें परवाह नहीं फिर दूध देना बंद किया तो बिल्कुल छोड़ दिया अब सौभाग्य से वो गर्भिणी हो गई देख लिया कि अब महीना पंद्रह दिन में ये बच्चा देगी फिर पकड़ के बांध लिया फिर दूध खाया फिर छोड़ दिया यह कसाई से भी बुरा काम है यह गो अपराध है हम तो कहेंगे कि समाज में ऐसा करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल व्यवहार बंद कर देना चाहिए उन्हें समाज से जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए आप हिंदू कहला करके गोपालक कहला करके गाय के प्रति इतनी उपेक्षा इतने अत्याचार की भावना राष्ट्रभक्त गोभक्त सरकार का यह धर्म है कि इस प्रकार के जो गोपालक हैं जो गोपालन के नाम पर गोवंश का तिरस्कार कर रहे हैं उसे अनाश्रित छोड़ रहे हैं भूखी प्यासी गायों को कचड़े के ढेर पर खड़े होने के लिए मजबूर कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो उनका गोवंश अधिग्रहित करके गोसेवी संस्थाओं को दे देना चाहिए ये भी एक भयंकर गो अपराध है फिर यह तो प्रत्यक्ष ही गो अपराध है कि हमारे खेत में घुस रही है तो हम बटोर करके ट्रक में लदवा रहे हैं यह तो प्रत्यक्ष गो अपराध है और हमने कल भी कहा था आज फिर कह रहे हैं इस गो अपराध का फल कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा और कितनी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है गो अपराध से बचें वंश के तिरस्कार से बचें गो रक्षा के लिए तीन कार्य अवश्य करें एक तो गो रक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना करें आपकी जो भी उपासना पद्धति है उसके अनुरूप आप भगवान से गो रक्षा के लिए नित्य प्रार्थना करें प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है दूसरा आप गोवृत्ति बने इस गो महोत्सव समिति वालों से भी हमारा आग्रह है आप खूब विस्तार कीजिए गो सेवकों का समूह बढ़ाइए एक व्यवस्थित कमेटी बनाइए लोगों को सदस्य बनाइए गो वंश की सेवा से गोरक्षण से लोगों को जोड़िए पर जोड़ने के साथ यह भी पक्का निश्चय कीजिए कि हमारी सदस्यता का शुल्क वही होगा यही होगा कि हमारी इस पवित्र गोसेवी संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को गोवृत्ति होना पड़ेगा वो बाजार के सिंथेटिक दूध और बाजार का चर्वी घी का स्पर्श नहीं करेगा भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का ही आहार में उपयोग करेगा और स्वयं प्रत्यक्ष गोसेवा करेगा नित्य गोग्रास अर्पित करेगा ये तीन नियम जो धारण करेगा उसी को हमारे समूह में सम्मिलित किया जाएगा भले ही वे दस बीस लोग होंगे लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य करेंगे बहुत से लोगों को चिंता होती कि महाराज आप तो कह दिए आपके कहने से हमने बंद कर दिया तो मिठाई खाना बंद बाजार में गोबरती मिठाई कहां से मिलेगी भाग्य में नहीं होगी मिठाई खाना तो मिठाई की दुकान पर बैठो तो भी डॉक्टर कहेगा कि शक्कर खाओगे तो मर जाओगे अब तुम्हारी शक्कर बंद तुम्हारी शक्कर का कोटा पूरा हो गया अब तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध में होगा मीठा खाना तो मिलेगा गोवृति मिलेगा पहले बाजार का मिलता था फिर गोवृति मिलेगी हम पहले भी मीठा खाते थे क्योंकि कहीं न कहीं तो शास्त्र की बात सत्य करनी पड़ेगी ना ब्राह्मण मधुर तो मिष्ट भोजी मिष्टभाषी मिष्ट भोजी नहीं होगा तो मिष्टभाषी कैसे होगा इसलिए जो लोग कड़वा कसैला चटपटा ऐसा खाने का जिनकी प्रकृति होती है स्वभाव होता है उनकी बाणी भी वैसी ही होती है मीठा खाओ मीठा बोलो मिष्टभाषी और मिष्ट भोजी ये उत्तम लक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में पथमेड़ा महाराज जी जब जब कहते तो हमारे मन में आता कि भाई कैसे होगा कैसे होगा तो बहाने बनाते रहते कई साल हो गए सन याद नहीं के सन की बात तो चंद्र सरोवर गौशाला में उत्सव था कुछ संतों को महाराज जी ने पथमेड़ा से भेजा गाय का घी लेके बोले महाराज जी को दे देना कि अब दूसरी चीज का प्रयोग नहीं करना है वो ऐसी प्रेरणा हो गई कि सहज हो गया फिर निश्चय कर लिया कि अपने मलुक पीठ में भी बाहर के जो गोवृती चीज नहीं उसका व्यवहार नहीं करना फिर कुंभ में तो बहुत बड़ी सेवा होती है वहां तो कोई संख्या ही निश्चित नहीं हजारों लोग प्रसाद पाते हैं पर एक निश्चय करने से मलुक पीठ में भी बड़े से बड़े भंडारे होते हैं उत्सव होते हैं पूरे वृंदावन के संतों का झरा भंडारा होता है लेकिन इसके बाद भी गोमाता की कृपा से पूर्ति हो जाती है कुंभ में भी पूर्ति हो जाती है और हम दुनिया में जहाँ भी गए सब जगह हमारी व्रत की पूर्ति हो जाती अब मान लो कथनचित कहीं न हो तो ऐसे कोई लालच वाली बात नहीं है कि अमुक चीज खाने को मिलनी ही चाहिए सूखी रोटी और सरसों के तेल में छुका हुआ साग खा करके गुजारा किया जा सकता है फल खा करके भी निर्वाह किया जा सकता है सहज हो जाता है लेकिन प्राय ऐसा होता कम है पहले कम मिठाई आती थी हमारे पास अब जब से लोगों को पता चला है कि महाराज तो बाजार की मिठाई तो खाएंगे नहीं तो तमाम गोपालक लोग जब आते हैं गोभक्त तो आते हैं आते रहते हैं मिलने हैं सब जगह तो वो कोई बढ़िया अपने घर की देसी गैया के खोवा के रसगुल्ला गुलाब जामुन बना के लाएगा कोई रसगुल्ला बना के लाएगा कोई संदेश बना के लाएगा कोई बढ़िया खोवा के पेड़ा बना के लाएगा कोई बर्फी बना के लाएगा हमने एक बार महाराज जी से कहा कि हमको तो पहले ज्यादा मीठा खाने को मिलने लगे भाग्य में होगा तो बढ़िया मिलेगा इसलिए गोवृत्ति बने गो रक्षा के लिए नित्य प्रार्थना करें ये दो साधन हैं और तीसरा साधन है कि प्रत्यक्ष रूप से नित्य प्रति गो सेवा करें कथनचित कहीं प्रत्यक्ष रूप से आप गो सेवा न कर सकें तो भावात्मक गो सेवा करें गोभाव गो सेवा की भावना को संप्रेषित करते हुए नित्य गो सेवा करें ये बहुत अच्छी बात है आप लोग सच्ची बात कह रहे हैं पथमेड़ा महाराज जी जो यहाँ आ रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में इतना विराट कार्यक्रम हो रहा है यह आप लोग रोज जाकर अपने हाथ से जो गौसेवा कर रहे हैं पूज्य दंडी स्वामी जी के स्थान में गोमती के तट पर वहाँ जाकर जो आप लोग नित्य अपने हाथ से गोसेवा कर रहे हैं उस गोसेवा का ही फल है आज इतना बड़ा उत्सव यहाँ हो रहा है और अभी तो ये इस उत्सव का रोपण है ये बीज है बीज जब बोया जाता किसी भूमि में तो तुरंत बड़ा पेड़ नहीं होता एक छोटा अंकुर ही होता है लेकिन इसको ठीक से आप सुरक्षित रखेंगे और गो सेवा की भावना उपासना से इसको सिंचित करते रहेंगे तो यह एक विशालतम वटवृक्ष होगा और इस सती स्थल से ऐसी प्रेरणा जाएगी कि कम से कम नैमिशारण्य चौरासी कोस में किसी का साहस नहीं होगा जो गो माता का तिरस्कार या गो माता का अपमान कर सके गाय को दुखी कर सके ऐसा किसी का साहस नहीं होगा बस आप लोग लगे रहिए आप लोग सन्नद्ध रहिए आप सब समर्पित होकर के प्रयत्न करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जो यह नैमिशारण्य भी एक महान गोतीर्थ के रूप में प्रकट हो जाए बस समर्पित भाव से आप लोग लगे रहे परीक्षाओं की घड़ी खूब आती है गोसेवकों के पास कुछ गो अपराधी ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी गौशालाओं पर कब्जा किए बैठे हैं, हम नाम नहीं लेंगे ऐसी अनेक गौशालाएं हम भी देख चुके हैं कोई कहता सौ साल पुरानी है कोई कहता है कि सवा सौ साल हो गए कितनी जमीन है बोले आठ सौ एकड़ बारह सौ एकड़ अच्छा कितनी गायें है? हैं, बोले सौ के करीब हैं तो ये तो, सो तो नहीं दिखाई पड़ रही है कहां गई बोले इधर उधर चली गई भाई इनकी दशा तो बहुत खराब है महाराज ये कोषाध्यक्ष हैं ये अध्यक्ष हैं ये मंत्री हैं ये सचिव हैं ध्यान देकर सुन लें अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का भाग नहीं पचा सकते साधारण मनुष्य की क्या चले इसलिए गो सेवा बहुत पुनीत कार्य है लोक परलोक दोनों को बना देने वाला कार्य है सारी कुल खानदान परंपरा का उद्धार करने वाला कार्य है इससे पुनीत और कोई पुनीत और कोई कार्य नहीं है लेकिन इसके साथ इतनी सावधानी अपेक्षित है कि गाय की सेवा का कोई भी अंश गो सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में न लग जाए इसकी सावधानी होनी चाहिए ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा संत सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा उत्सव सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा यज्ञ से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा और किसी भी संसार के अच्छे कार्य से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा लेकिन अन्य कार्यों से बचा हुआ धन गो सेवा से बचा हुआ धन अन्य कार्यो में नहीं लग सकता है वो केवल गाय का ही भाग है तो गोचर भूमि को जोतना और फिर उनको बेचना खाना और गौ सेवा में उसे न लगाना यह भयंकर पाप है इसलिए समाज में एक ऐसा संगठन तैयार होना चाहिए जहां पुरानी गौशालाओं के नाम पर लोग कब्जा किए बैठे हैं और गो माता की सेवा और गोमाता का हित नहीं हो पा रहा है ऐसे लोगों को शक्तिपूर्वक वहां से अलग किया जाए और गोभक्त कमान संभाल करके वहां दृढ़ता पूर्वक गो सेवा करें आज संगठन के अभाव के कारण ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। हम किसी को संघर्ष के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं हिंसा या खून खराबे के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो गो माता के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों को कम से कम गोसेवी संस्थाओं में रहने का कोई अधिकार नहीं उनको निकाल बाहर करना चाहिए और उत्तम पक्ष तो यह है कि जो लोग किसी गोसेवी संस्था में जुड़े हैं और गाय का कार्य करने का समय उनके पास नहीं है उन्हें बहुत ईमानदारी से स्वयं ही अलग होकर किसी सक्रिय गोभक्त को सेवा का भार सौंपना चाहिए अधिकार देना चाहिए यह उत्तम पक्ष है इसलिए बहुत सी समस्याएं हैं गोसेवा के क्षेत्र में एक समस्या यह भी है कि जो ईमानदारी से गोसेवा कर उनके पास भूमि नहीं है उनके पास संसाधन नहीं है और जो गो सेवा के नाम पर दुनिया भर का पैसा ले रहे हैं कमा रहे हैं वो दूसरों को गोसेवा करना वो खुद करते नहीं दूसरों को करने नहीं देना चाहते और यह सब इसका मूल कारण है लोगों में जागृति का अभाव तो हम जैसा निवेदन कर रहे थे कि श्रद्धा को जागृत करने के लिए विश्वास को दृढ़ करने के लिए एकमात्र उपाय है महात्म्य का ज्ञान क्योंकि महात्म्य के ज्ञान के बिना न श्रद्धा उत्पन्न होगी और ना ही विश्वास दृढ़ होगा और श्रद्धा विश्वास के अभाव में फिर जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाएगा फिर हम से अपराध बनते ही रहेंगे लोग कहते महाराज गो गोपुराण अरे महाभारत एक लाख से ऊपर श्लोकों में व्यासी ने महाभारत लिखा और व्यासी से पूछा गया ये आदि पर्व का है महाराज चरित्र व्या से पूछा गया ऋषियों ने पूछा इतने विशाल का एक ग्रंथ को आपने क्यों लिखा व्यासी कहते हैं कलिकाल में लोग गाय और ब्राह्मण के महात्म को भूल जाएंगे गौ और ब्राह्मण की महिमा की प्रतिष्ठा के लिए हमने यह दिव्य ग्रंथ लिखा है एक लाखों इतनी गो महिमा है महाभारत में महाराज क्या कहना आपने एक महिला की कथा में अनेक प्रसंग सुने होंगे तो हम गो मो माता की महिमा इसीलिए सुना रहे हैं कि सबके हृदय में गो भक्ति की प्रतिष्ठा हो क्योंकि जाने बिलू न परतीती जाने बिनु ना होई परतीती नीती बु पी होती हाँ बिनु प नहीं भगती दृढ़ाई थी थी बिना नहीं भगती दृढ़ाई जिमी ख़गेस जय माता के प्राकट की कथाएं इतनी हैं महाराजी पुराणों में भगवान रामकृष्ण के प्राकट की तो कुछ ही कथाएं हैं गाय के प्राकट की तो अनेकों कथाएं हैं अब गाय गो माता कैसे प्रकट हुई उसकी थोड़ी चर्चा करें ये बहुत जरूरी है उसके, उसके बिना श्रद्धा कैसे जगेगी हाँ श्री राधावल्लभ वल्लभ जालान जी कह रहे हैं यहाँ गीता प्रेस का स्टाल लगा है गो अंक और गो सेवा अंक हाँ यहाँ उपलब्ध है गो अंक गो सेवा अंक यहाँ उपलब्ध है आप लोग आए हैं तो यहाँ के प्रसाद के रूप में जरूर उसको अपने घर लेके जाएं। गोवध भारत का कलंक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक लेख है एक पुस्तिका है उसको पढ़े गो संरक्षण गो संवर्धन आज की आवश्यकता यह भी एक पुस्तिका प्रकाशित है गीता प्रेस से वो भी उपलब्ध है किसान और गाय स्वामी श्री राम सुखदास जी का एक छोटा प्रवचन है पुस्तिका वो भी उपलब्ध है हाँ पथमेड़ा का भी स्टाल लगा है वहां का सत साहित्य भी यहाँ उपलब्ध है और औषधियां आदि भी यहाँ उपलब्ध हो रही हैं गोघ्रत औषधियां आदि उन्हें भी आप लोग प्राप्त करें और मलुक पीठ का भी आ गया है वहां भी बहुत सुंदर सुंदर साहित्य वहां कभी वृंदावन जाएं न जाएं पर वो साहित्य भी उपलब्ध है हाँ कह रहे हैं सीडी डी कैसे टी सब उपलब्ध है जालान जी बोल रहे हैं हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं बाकी जिसको आवश्यक हो वो लोग प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं एक जरूर हमारा आग्रह है बहुत सब बहुत सब साहित्य अच्छा है। इसी नैमिष भूमि के एक महान संत का चरित्र संतों की आज्ञा से लिखा गया है। नाम तो उसका सदगुरु चरितमृतम दिया है लेकिन साधुता कहते किसको हैं? इस युग में त्याग वैराग्य और साधुता का स्वरूप क्या है इसको समझने के लिए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वो पुस्तिका शायद पता नहीं कितनी मात्रा में आई है जो भी है यहां आ चुकी है उसको आप लोग अवश्य प्राप्त करें आपको पता चलेगा कि नैमिश की भूमि कितनी पावन भूमि है कैसी कैसी विभूतियां नैमिश में प्रकट हुई है तो हाँ तो ये सब यहां उपलब्ध है आप लोग इसका लाभ लें तो आज हम श्रीमद देवी भागवत में जो गो गो माता के की कथा है उस कथा का हम स्मरण कर नवरात्रि का पर्व भी है तो देवी भागवत में जो गो माता के अवतरण की कथा है बहुत रोचक कथा है उस कथा का आज हम स्मरण कर रहे कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुर ब्रज अवतार भयो भार्दिक सुख पदा सुरवी ब्रज अवतार भयो वृंदावन में कृष्ण चीर अभिलाषा कि वृंदावन में चीनाशाकि प्रगतिशर भी संग मनोरथवत मनोरथवसिनी प्रगटी सुर भी संग मनोरथ वैली श्री दाम दो दूध गोविंद दिनों माने दूध गोविंद दिनों भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर कौ भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर क्षीर सिंधु मही मामित बोलो कहीं श्रृंगार भयो वीर सिंधु महीम बोलो कहीं श्रृंगार भयो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुर भी ब्रज अवतार भयो तारिक प्रतिपदा प्रदा सुर अवतार भयो हावी ब्रज अवतार भयो हर्गी ब्रज अवतार भयो, आ, अवतार भयो। आ, ये जो धरती पर स्थित गोलोक है ब्रजमंडल है इसमें और त्रिपाद विहुतिष्ठ जो दिव्य गोलोक है उसमें भेद नहीं है वही गोलोक यहां प्रकट हुआ है ब्रजभूमि के रूप में तो नित्य सिद्ध जो गोलोक है उस नित्य गोल ये भी नित्य है और वह भी नित्य है वही लोक यहां प्रकट हुआ है तो नित्य गोलोक धाम की घटना है आप लोग कहेंगे आपने नाम तो लिया देवी भागवत का और हिंदी का एक छंदगा दिया तो क्या देवी भागवत हिंदी में है नहीं वो तो संस्कृत में है व्यासी की रचना है लेकिन पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से एक परम गोभक्त ने पूज्य पंडित श्री राम रामस्वरूप जी ने गो पान करते हुए पथमेड़ा में रह कर के ही इन छंदों की रचना की है और संस्कृत के उदाहरण भी दिए जिसमें हिंदी भाषा में लोग गए छंदों में सब लोग उसको उसका लाभ ले सकें ये गो भक्तमाल भी यहाँ पर्याप्त आई है इसलिए ये ग्रंथ भी आप लोग अवश्य प्राप्त करें इससे पुराणों के भी श्लोक पुराणों के महाभारत के सब श्लोक भी हैं और छंद हिंदी छंद के माध्यम से भी उसको कहा गया है पर एक बात है कि कोई बात अप्रामाणिक नहीं है कपोल कल्पित नहीं है शव शास्त्रीय है सब पौराणिक तो देवी भागवत में चरित्र आया है कि नित्य गोलोक धाम में एक समय की बात है भगवान श्याम सुंदर नित्य गोलोक में रास विलास कर रहे थे नृत्य कर रहे थे नृत्य करते करते वहां कोई थकान नहीं होती पर ठाकुर जी की लीला है ठाकुर जी थोड़ा श्रमित हो गए और जब ठाकुर जी श्री जी श्रमित हो गए तो सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ठाकुर जी विश्राम करने लगे असंख्यों गोपियां ठाकुर जी को घेरे हुए हैं उस समय ठाकुर जी को इच्छा हुई दुग्धपान की तो उस समय श्री ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से राधा रानी की ओर देखा गोलोक विहारिणी श्री राधा रानी की ओर देखा और श्री ठाकुर जी ने राधा रानी की ओर देखा और श्री राधा रानी ने प्रेम भरी से ठाकुर जी की ओर देखा दोनों युगल एक दूसरे को प्रेम से इतना निहारने लगे कि प्रेम के मूर्त स्वरूप तो है ही हैं और जब प्रेम पूर्ण अवलोकन हुआ तो दोनों के हृदय में इतना प्रेम उच्छलित हुआ कि वो बटोर नहीं सके समाहित नहीं कर सके और वह प्रेम पूंजीभूत होकर एक सवत्सा गोमाता के रूप में प्रकट हो गया इसलिए देवी भागवत के अनुसार राधा कृष्ण का प्रेम ही गोमाता के रूप में प्रकट है यह साक्षात प्रेम है तो भगवान के श्री अंग से राधा रानी और भगवान के श्री अंग से जो तेज प्रकट हुआ वही पुंजीभूत होकर के बामांग से प्रकट होकर के सुरभि नाम की गोमाता प्रकट हो गई और एक बछड़ा भी साथ में था उस बछड़े का नाम था मनोरथ सुर के पहले बछड़े का नाम क्या है मनोरथ मनोरथ नाम मनोरथ नाम क्यों ठाकुर जी का मनोरथ था दूध पीने का इसलिए वो मनोरथ नाम का वत्स प्रकट हो गया अब महाराज जी जैसी प्रकट हो गया उसी समय महाराज गो माता दूध पिला रही मनोरथ बछड़े को ठाकुर जी के सखा श्रीदामा नाम के गोप ने प्रसन्न हो करके सोने की दोहनी में स्वर्ण पात्र में दूध दुहा और दूध दूहकर जी ने अपना पीतांबर लगाया और गट गानी ने पिया ठाकुर जी ने दूध पिया धारोष्ण दूध और ठाकुर जी के हाथ से दूध का भांड गिरा और उस अनंत दिव्य गोलोक से धरती पर गिरा और जहां गिरा वहां फूटते ही समुद्र बन गया और उस समुद्र का नाम हुआ क्षीर सागर दूध का समुद्र ये क्षीर सागर के प्राकट की कथा देवी भागवत में है छीर सिंधु प्रकट हो गया ठाकुर जी को दूध से इतना प्रेम कि उनका स्थाई पता क्या है सदा चार छः प सम दे उमा रमन वो तो उमा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि तम महामोहतमु बचन रवि कर वो अलग है तो कुंदिंदु सम गौर तो हमारे भोले बाबा हैं है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए कोई बात नहीं ये तो संवाद सल्लाह कथा का ये ये तो अलग है करह कृपा मर्दन मैन ये अलग है हैमण करुणायन अलग है तो भगवान वो भगवान हम सबके ऊपर अनुग्रह करें कौन बोले सदा क्षीर सागर शयन जो सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं जैसे आपका पास में कौन सा बड़ा गांव है महोली है बड़ा गांव है तो वहां सरकारी टंकी पानी की बनी है बनी है टंकी और लोगों के घरों में नल भी गए होंगे तो एक बड़ी टंकी से कनेक्शन सबके नलों का होता है और वह समय पर नल चालू होते सब नल में उसी टंकी का पानी जाता है ऐसे ही गावो विश्वस माता रहा गाय पूरे विश्व की माता है रक्षिका है इसका एक मूल आधार यह भी है कि वह दूध का बड़ा स्टॉक सागर वो गाय के दूध से प्रकट हुआ है हुँ? देवी भागवत के के अनुसार गाय दुग्ध से वह प्रगट हुआ है और वह एक भगवान का बनाया हुआ बड़ा टंका है बड़ा स्टॉक है और वहीं से जितनी माताएं हैं सब में दूध की सप्लाई हो रही है पाइपलाइन परमात्मा की कहीं बिछी दिखाई नहीं पड़ती पर दुनिया की जितनी माताएं हैं दूध वाली उन सब का सब में जो दूध आ रहा है वो क्षीर सिंधु से ही गोमाता का दूध आ रहा है आप लोग कहेंगे तो नारायण वहीं से दूध आ रहा है तब आप लोग एक शंका कर सकते हैं कि जब मूल में स्टॉक दूध का चीर सागर में है और वहीं से परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति से सभी माताओं में दूध आ रहा है चाहे वो नारियां हो चाहे बकरी हो भेड़ हो भैंस हो जो भी दूध देने वाली है सब में दूध वहीं से आ रहा है तो सब दूध गाय का ही हुआ फिर यह बात क्यों कही जा रही है कि भारतीय देसी गाय का ही दूध पियो यह प्रश्न हो सकता है कि नहीं उसका समाधान यह है कि पात्र के भेद से वस्तु का भेद हो जाता है वस्तु वही है पर अशुद्ध पात्र में रख दी जाए तो भेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पात्र के भेद से वस्तु का भेद हो जाएगा जैसे खटाई वाले बर्तन में दूध धरो तो वो फट जाएगा या दही हो जाएगा तो पात्र के भेद से वस्तु का भेद हो जाता है शुरू गोमाता का दूध जो उनकी वंशज भारतीय गोमाताएं हैं जब उतरता है तो साक्षात सुरभि माता का कामधेनु माता का दूध होता है और जब वो भेड़ बकरी अथवा भैंस जर्सी के भीतर चला जाता है तो उस पात्र की अशुद्धि के कारण वह दूध भी अग्राह्य हो जाता है जालान जी महाभारत में लिखा है जैविनी सुमेध पर्व में कि राजा जल्लादों को किसी मनुष्य के किसी अपराधी के बध की आज्ञा देता तो उन जल्लादों के उसे फांसी देने के बाद उसको पुरस्कार में भैंस देता था लिखा है महाभारत में दृष्ट बुद्धि ने चंद्र ए, चंद्रहास को मारने के लिए जब कहा तो कहा वहां ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुमको इतनी भैंस दी जाएगी तो यह एक विचारणी बात है इसका मतलब है कि ऐसी प्रकृति के लोगों को भैंस दी जाती थी महाभारत में एक जगह लिखा है महिषास चासुरा चा से महिष उत्पन्न हुआ है भैंस उत्पन्न हुई है इसलिए भैंस का दूध दही घी कोई पहलवान खाए मनुष्य खाए लेकिन देवता के लिए ग्राह्य नहीं है यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है पितरों के लिए भी वह ग्राह्य नहीं है ऋषियों के लिए भी वह अग्राह्य नहीं क्यों उसमें तमोगुण का अंश अधिक है शुद्ध सात्विक दुग्ध है भारतीय देसी गोमाता का हां इतना हम जरूर कहेंगे कि जर्सी के, के दूध से भैंस का दूध फिर भी ठीक है हम समर्थन नहीं करें भैंस का दूध पीने का लेकिन जर्सी के अपेक्षा उसका दूध फिर भी ठीक है क्योंकि उसमें डी सेवन नामक जहरीला तत्व तो नहीं है जो कि वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों ने शोध करके प्रमाणित किया है तो इसलिए वह दूध सभी माताओं में जा रहा है जितनी भी मादाएं हैं सब में वही दूध जा रहा है और उसी दूध को पीकर सब जीव पल रहे हैं इसलिए गावो विश्वस्य सबका दूध आधार है सब दूध पी के पल रहे इसलिए माता और वह दूध जब भारतीय देसी गाय के एन में उतरता है तो वह साक्षात सुरभि माता का दूध होता है इसलिए उस दूध की गुणवत्ता का तो कहना ही नहीं है उसकी तो बहुत बड़ी महिमा है तो ठाकुर जी कहां रहते हैं ठाकुर जी का स्थाई पता क्या है नील सरो तरुण अरुण तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुम उ धा सदा क्षीर सागर सयन कई चीज याद होती पर कई बार उठती नहीं है सब कह रहे थे कुंद इंदु देह तो भोले बाबा कहा चले जाएंगे है? कुंद इंदु समेह उमारमण करुणायन जा दीन पर नेह करह कृपा मरदन मयन इसलिए नील सरो तरुण अरुण बारी नयन करऊ सुमूर्ध सदा सागर शयन अब तो महाराज जब गाय प्रकट भई है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को तो भगवान ने मर्यादा स्थापित की है आज की तिथि से लेकर के और कार्तिक शुक्ल नवमी तक जो गो माता की उपासना करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे इसी को हमारे शास्त्रों में गो नवरात्रि कहा गया है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नौमी तक गो नवरात्रि है इस समय शारदी नवरात्रि चल रहा है चैत्र नवरात्रि शारदी नवरात्रि तो सब जानते हैं हमारी विनम्र प्रार्थना है सबके भीतर गो भावना गो उपासना के संस्कार जागृत करने के लिए गो नवरात्रि महोत्सव भी आयोजित होने चाहिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नौमी तक आप लोग भारतीय देसी गाय के घृत को ही फलाहार के रूप में लेकर के आहार करें सुर मंत्र का श्री सुरभि नमः इस मंत्र का जप करें गो माता का नित्य पूजन करें अपने हाथ से सेवा करें गोग्रास अर्पित करें गो गाय की एक सौ भगवान नाम लेते हुए रोज करें और नवमी को पूजन करके उद्यापन कर दें किसी गोभक्त को ब्राह्मण को खिला पिला करके व्रत का उद्यापन कर दें यह संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला अनुष्ठान है और आपसे सविधि यहां न हो पा रहा हो तो आप सबका न्योता है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की ओर से नंदगांव में आप सब पधारिए और वहां दूध पी करके छाछ पी के दही पी के जैसा आपका मन हो आप नौ दिन का लघु गोकल्प भी आपका हो जाएगा और वहाँ आपको गो सेवा का दर्शन भी होगा और गो भक्तों के बीच में रहने का अवसर मिलेगा और नौ दिन तक सात दिन तक वहाँ इस बार पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में उनके समायोजकत्व में पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गोलोकधाम वाले महाराज जी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज उनके मार्गदर्शन में वहां जो है इस बार गर्ग संगीता की कथा है उसमें भी खूब गो महिमा सुनने का अवसर आपको मिलेगा तो उसके लिए आप सबको न्योता है अब इतनी कथाओं के न्योते हैं कि आपको कहना पड़ेगा कि अब तो घर द्वार छोड़ के आसन बासन ले साथ में ही रहना पड़ेगा तो इतना आग्रह नहीं है आपका घर का काम भी ना बिगड़े जितना आप लोग समय निकाल सके उतना अच्छा है जीवन में सत्संग बहुत अपेक्षित है तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गो पूजन करके और इसका प्रवर्तन किया है उस समय गाय के रोम रोम से शुर गाय के रोम रोम से बहुत सी गायें प्रकट भई असंख्यों गायें प्रकट भई हैं और उन्हीं गायों से तीनों लोक भर गए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा कृष्ण गो की पूजा कीनी गो नवरात्रि गुप्त गो बतायो है दीपावली लक्ष्मी और गायन की पूजा करे भोर गो वर्धन गो क्रीडोत्सव गायन के संग श्रृंगार करे गायन जैसो गायन के घंट कट घुंगो है डग डगो काजर आंख अंग अंग साजे साज लाठी औ दंड नाच शेरो खे दिखलायो है आज भी ऐसा ही बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी दीपावली को लोग गोमाता का पूजन करते हैं और पूजन करके सर्वत्र गोमाता का पूजन करके और लोग मौन व्रत लेकर के वहाँ के गोपालक उस दिन गायों को मोर पंख से हांकते हैं माने लाठी नहीं उठाते हैं मोर पंख का स्पर्श कराते गायों को और वे गायों के जैसी घुटना टेक करके सरोवर में से जल पीते हैं अन्यथा पानी नहीं पीते हैं मौन रहते हैं और बारह गाँव में नृत्य करते हैं ये व्रत उनका बारह साल तक चलता है जब बारह साल पूरे हो जाते हैं तो ब्रज में आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं बुंदेलखंड की गो उपासना की पद्धति आज भी तो ये परंपरा बहुत प्राचीन रही है जाति जो हैं यज्ञोपवीतधारी त्रिकाल संध्या करने वाले उन्हें प्रणवयुक्त जप करना चाहिए और बाकी लोगों को श्री सुरभ्य ही ऐसा देवी भागवत में लिखा है सभी लोग श्री सुरभ्य ही अथवा केवल सुरभ्य नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और ज्यादा नहीं केवल छह लाख जब कोई कर ले तो इसी से मंत्र सिद्ध हो जाता है एक लाख मंत्र जब भी कर ले तो उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तो वहां देवी भागवत के देवी भागवत में नौवें स्कंद में उनचासवें अध्याय में चौबीस से सत्ताईसवें श्लोक तक वहां स्वयं गो माता की स्तुति गाई गई है कहते हैं स्वयं वहां संपूर्ण देवताओं ने जब सुरभि का प्राकट्य हुआ है तो पूजन किया है और स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देवताओं के सहित गोमाता की स्तुति कर रहे हैं हमारी इच्छा है कि आप लोग भी स्तुति कर लें नवरात्रि चल रही है तो नमो देव्याई देव्याई। नमो देव्याई देव्याई। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो बोलें ही संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा है और जो लोग बहुत दूर तक सुन रहे हैं वो लोग भी उच्चारण करें चैनल के माध्यम से नमो दव्य महादेव्य महा नमो दिव्य महादेव्यरभ्य नमो नम नमः गवा बीजस्वा कवाम बीजस्व नमस्ते जगदम्बिके नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा राधे नमो राधा प्रियाय पदमय नमो नमः पदा नमो नम नम कृष्ण प्रियाय नम गवाम मात्रे नमो नमः गवाम मात्रे नमो कल्पवृक्ष वृक्ष कल्पवृक्ष कल्प, कल्प साक्षात कल्पवृक्ष वृक्ष हैं गो जो चाहो उनकी सेवा से मिल जाएगा कल्पवृक्षस्व कलवृक्षस्व सतरे सतत परे परे क्षीरदाय धनदाय धनदायई धन बुद्धिदायई नमो नमः बुद्धिदायई नमो नम गोमाता दूध भी देती है धन भी देती है और बुद्धि भी देती है ज्ञान भी देती है सुभदा शुभा यही चुभद्राय सुभदा च चुभद्राई शुभाय्राई सुभाय च सुभद्रा गोप्रदाय नमो नमः गोत्र नमो नम यशोदर्तिद यशोदाई कीर्तिद नमो नमो नमः नमः जो साक्षात मंगल स्वरूप है जो मंगल कल्याण करने वाली हैं और गोप्रदा भी हैं गायों की सेवा करोगे तो गाय मिलेंगी एक गैया से तमाम गैया हो जाती बगर में कि नहीं ये गोप्रदा है यश देने वाली हैं कीर्ति देने वाली हैं और साक्षात धर्म को प्रदान करने वाली है कहते उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग इस गो स्त्रोत्र से गोमाता का पूजन करेंगे वे गोधन से संपन्न धन धान्य युक्त यशस्वी पुत्रवान होंगे और संपूर्ण लौकिक सुखों को भोग कर अंत में वे नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे इस प्रकार से यह गो नवरात्रि का प्रवर्तन हुआ कालक्रम से वह विलुप्त तो हो चुका था जिसे पुनः पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के माध्यम से उसको पुनः स्थापित किया गया इस प्रकार की जो दिव्य विभूतियाँ होती हैं उन्हीं के द्वारा ऐसे लोकोत्तर कार्य भगवान संपन्न कराते हैं यह भगवान की बड़ी कृपा है भगवान की तो कृपा है ही है आप सबके ऊपर भी हमारे ऊपर भी लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो ऐसे महत्पुरुष का दर्शन और उनकी सन्निधि हम लोगों को प्राप्त हो रही है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है एक और कथा इस कथा को कह करके फिर हम आगे की कथा कहेंगे ये कथा ये तो जो सुनाई ये देवी भागवत की थी और अब जो कथा कह रहे हैं तैतरीय जो शाखा है वेद की वेद में गोमाता की कथा है वेद में गोमाता के अवतरण की जो कथा है उसको सुना रहे हैं और सब कथाओं में थोड़ा थोड़ा भेद मिलेगा आप लोग कहेंगे भेद मिलेगा तो सही कथा कौन सी है फिर सभी कथाएं सही हैं क्वचित क्वचित पुराने प्रभेदो यदि दृश्यते दृश्य ते कल्पेदे ननीषि भी जहाँ कहीं कथाओं में अंतर आता है उसे कल्पभेद भेद माना चाहिए अलग अलग कल्प में अलग अलग प्राकृतिकी कथाएं हैं श्रेष्ठि तु विधि तप कियो प्रगट तेज गौरूपय सृष्टि हे तू विधि तप कियो प्रगट तेज गौरपि हे तू विधि तप कियो प्रगट तेज गौरूप भो आष्टि हे तू विधि तप की हो प्रकट में ज गौरूपयो करो सृष्टि हरि आज्ञा पा ब्रह्मा तपकी करो सृष्टि हरि आज्ञा पा ब्रह्मा तपकीन हो दिव्य तेज भयो प्रगट सिमट गो रूप सोलिनो दिव्य रेज भयो प्रगट सिमट गो रूप सुनो सकल सृष्टि पालक पोषक सबने सुख पायो सकल सृष्टि पालक पोषक सबने सुख पायो कल्याणी पावनी मात भद्रायश जाओ कल्याणी पावनी, पावनी मात भद्रायश पायो तैरिय श्रुति कथा सुचि जगन्मात गौ नाम भयो पैत्री सूचि कथा सुचि जगन्माथ गौ नाम भयो सृष्टि हे तू विधि तप कियो प्रकट तेज गौरूप भयो हाँ, सृष्टि हे तू विधि तप कियो मयो भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की प्रजा की सृष्टि में सारी शक्ति ब्रह्मा जी ने लगा दी बहुत ध्यान से सुने अब भगवान की कृपा से तपस्या से शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बहुत बना दी अब सब भूखी मरवे लग गई कुपोषण का शिकार होने लगी तब उन्होंने फिर भगवान का स्मरण करके कठोर तपस्या की और जब तपस्या की इतनी घोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा जी की वह तपस्या ही एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हो गई और वह ब्रह्मा जी का तप पुंज ही साक्षात गोमाता के रूप में प्रकट हो गया ब्रह्मा जी की तपस्या गोमाता के रूप में प्रकट हुई साक्षात ब्रम्हतेज से प्रकट है इसलिए ब्राह्मण और गाय दोनों एक ही हैं, दो नहीं दोनों एक ही। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा है एक में मंत्र की प्रतिष्ठा है हमारे जगन्नाथपुरी श्री हरिहरानंद गुरुकुलम्बाले हमारे परम गो भक्त पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आज स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज यहां आने वाले हैं तो व्यवस्था हो गई ना पूरी वाले स्वामी जी आज आने वाले भी हैं तो वो बता रहे थे कि विदेश में अमेरिका में न्यूजीलैंड में डेनमार्क में यहां भी भारतीय गोवंश वहां है पोषित हो रहा है तो वो पूरे विश्व में उनके आश्रम है वो बता रहे थे कि हम जब वहां गए तो भारतीय गाय को वहां लोग ब्राह्मण काऊ कहते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मण काऊ तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत में तो कोई ब्राह्मण काऊ नहीं कहते पर यहां भारतीय गाय को ब्राह्मण काऊ कहते हैं तो ये ब्राह्मण काऊ प्रमाणित तो हो गई ब्रह्मा जी से प्रकट है ये ब्राह्मण काउ है ब्राह्मण है ब्राह्मण गाय एक ही है तो संपूर्ण सृष्टि के भरण पोषण के लिए गोमाता प्रकट भई है इसलिए संपूर्ण विश्व की धात्री है संपूर्ण विश्व की भरण पोषण करने वाली परमात्मा की दिव्य शक्ति ही गोमाता के रूप में प्रकट है केवल मनुष्यों का पोषण नहीं कीट पतंगों का पोषण पशु पक्षियों का पोषण वृक्षों का पोषण गाय करती है गोबर गोमूत्र से धरती का पोषण करती है माने भगवान की जो चार प्रकार की सृष्टि है स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज इन चारों प्रकार की सृष्टियों का पोषण गाय करती है अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो पथमेड़ा में जाकर देख लो जो पक्षी आपने यहां नहीं देखे उससे ज्यादा पक्षी आपको वहां दिखाई पड़ेंगे जहां गोवंश अधिक संख्या में रहता है वहां स्वाभाविक सभी प्रकार की प्रजाति के पक्षी उत्पन्न होने लग जाते हैं क्योंकि सबको किसी न किसी रूप से गोमाता से पोषण प्राप्त होता है जिन बनों में स्वच्छंद गोवंश निर्भय होकर विचरण करता है उनमें सब प्रकार के पशु भी सुरक्षित हो जाते हैं क्यों गाय उनकी भी पोशिका है वृक्ष भी सुरक्षित हो जाते हैं औषधियां भी पोषण को प्राप्त करती है इसलिए संपूर्ण चराचर को पुष्ट करने वाली पूजिया गो माता है भारतवर्ष में नदियों के प्रदूषण की जो एक गंभीर समस्या है इसका एक कारण यह भी है कि हमारे वेदादि शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं उनके तट पर खेती करना मना है धर्मशास्त्र की बात माने तो क्यों बोले उनके जितने भी तट क्षेत्र है वे सब गोचर हैं और गोचर में खेती करना सबसे बड़ा पाप अब देखिए कितनी सुंदर कल्पना है ऋषियों की यदि हमारे भारतवर्ष की समस्त नदियों के तटों पर कोई गांव नगर शहर न बसे और केवल वहां गोचर के लिए जंगल हों हरे भरे घास के मैदान हों तो बोलो कोई भी भारत की नदी मैली या दूषित होगी क्या अभी भी सरकार एक स्वतंत्र गंगा शुद्धि का मंत्रालय बना करके अविरल गंगा निर्मल गंगा जिसका उद्देश्य है कर रहे हैं और उसमें कार्य भी आरंभ हो चुका है लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है जब तक नदियों के तटवर्ती क्षेत्र जो गोचर के रूप में पहले से निश्चित किए गए हैं उनको पुनः गोचर के रूप में जब तक नहीं सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा और हजारों लाखों गोवंश जब तक वहां चरेगा नहीं तब तक कोई नदी शुद्ध होने वाली नहीं इसलिए गो अधिकार की भूमि गो माता को प्राप्त होनी चाहिए सबका पोषण करने वाली कहते देवताओं का पोषण प्रजा का पोषण पितरों का पोषण गो माता करने लगी और ब्रह्मा जी की समस्या का समाधान हो गया एक और कथा वेद में है ये तैत्रीय मंत्र भाग में है तैत्रीय शाखा में और तैतरीय ब्राह्मण भाग क्योंकि मंत्र ब्राह्मण वेद नाम मंत्र ब्राह्मण भाग दोनों को मिलाकर वेद होता है तो ब्राह्मण भाग में एक और कथा है गोमाता की उत्पत्ति की यह कथाएं केवल इसलिए कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में गाय को सामान्य नहीं बताया ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की नहीं है ये तो दिव्य है जैसे भगवान आप प्रकट भय विधि बनाए ऐसी गोमाता स्वयं ही हम सब जीवों पर कृपा करके प्रकट भई हैं गाय में और राम कृष्ण में शिव दुर्गा में गणेश में कोई भेद नहीं है ये साक्षात परमात्मा ही गाय के रूप से हम सब पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट है तै तरीय ब्राह्मण सुचि गो अवतार कथा कई तेतरीय ते ब्राह्मण सुचि गो अवतार कथा कई करी अचेतन श्रेष्ठि प्राणहित यज्ञ रचाय चेतन सृष्टि प्राणित यज्ञ रचायजकुंड गो प्रगट स्वन अध जता यज्ञकुंड गो प्रगट स्वन अधिकार जता बायु कहो तन दियो प्राण में अग्नि बतायो वायु कहो तन दियो प्राण में अग्नि बसायो सूर्य कही में दृष्टि मुख्य विधि प्राण सुनायो सूर्य कही में दृष्टि मुख्य विधि प्राण सुना प्राण अग्नि से प्रगट जान गाय अग्नि को विधि गयी प्राण अग्नि से प्रगट जान गाय अग्नि को दी दी दी